राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सिस्टर्स निवेदिका उत्तरी कोलकाता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह यह भी एक साधारण सा विद्यालय है लेकिन कुछ अर्थों में यह बड़ा असाधारण भी है जानते हो क्यों क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था चाहते हैं इसके कहानी है तो सुनो बाबु श्रामी विवेकानाद आए हैं उनके साथ एक अंग्रेजमेन साथ भी है अरे तो उन्हें बाहर की खोड़ा करके आया है जरा मेरी शाल तो देला अच्छा बाबु और सुन जी माल किन से कह देना कि तैयार रहेगी हैं भागिनी निवेदिता हैं अरे वही अंग्रेज मीम साहब शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें क्या कह रहे हैं बाबू मालकिन भला मीम साहब से कैसे बात करेंगी वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है इसकी चिंता मत कर मां दो ये मीम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है अच्छा हां बंगला बोल लेती है बड़ी नेम धर्म वाली हैं स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या हैं अच्छा अपना घर बार छोड़कर सौ समुंदर पार से यहां आई हैं हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी यहां कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी वो तो ठीक है पर बाबू अरे दुष्ट स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहां पर पर कर रहा है जा भाग यहां से पहले मैं उन्हें पीटर दिया धीरे आइए धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रثت से मेरा घर पवित्र हुआ अरे अरे ये क्या करते हैं बोस बाबू उठिए उठिए मां काली आपका कल्याण करे इनसे मिलिए यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल धन्यवाद बोस बाबू किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूंगा आइए स्वामी जी यहां बैठिए आप भी बैठिए सिस्टर धन्यवाद अब बताइए बोसा जी क्या सलाह है इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहां के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं देखिए स्वामी जी मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है अरे अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है नुकसान तो है सिस्टर इस पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी अपना भला बुरा समझ सकेंगी तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इंकार करने लगेंगी तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना देखिए सिस्टर्स यह बात मैं समझता हूं कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है तब क्या यह स्कूल नहीं खुल सकेगा खुल सकेगा और खुलेगा जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है मां बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़-छाड़कर यहां आई हो तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी उतावली न हो निवेदिता हर काम का समय निश्चित होता है हां तो बोस साहब जी आ, यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा-मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी किंतु किंतु मैम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस सब मिशन वो व्यवस्था हो गई है मां शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी गोपाल की मां उससे माने कहा तो वो निवेदता का खाना बनाने और घर-द्वार संभालने के लिए राजी हो गई चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई अब केवल आपके लिए छात्रों की व्यवस्था कर दीजिए वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है मेरी छोटी लड़की चुलनी <laughs> मैं चाहता हूं कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले पर उसकी मां किसी भी तरह तैयार नहीं होती कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा अरे वाह ये तो उल्टी बात हुई आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो बोस बाबू आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं हां हां क्यों नहीं आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूं जाओ निवेदिता शायद यह चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोस पाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी निवेदता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना सीना पेरोना हिसाब किताब रखना सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता-पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए गुड मॉर्निंग गर्ल्स गुड मॉर्निंग दीदी ये सुभाषनी आज फिर नहीं आई क्या बात है बीमार तो नहीं पड़ गई अ चारू तुम गई थी उसके घर हां दीदी आज मैं उसके घर गई थी उसकी मां कहने लगी इस ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा वहां हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने फिर तुमने क्या कहा मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल-खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं हमें तो पता भी नहीं चलता इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी अच्छा ठीक है आ, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चाहू हां दीदी आ, ये लो कागज और रंगीन पेंसिल एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो और सुननी तो मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो क्या मैं अंदर आ सकती हूं दीदी ये मासी मां है सुभाषिनी की मां आइए आइए ना मां वहां द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं भीतर आइए ना जाते चाहू मासी मां के लिए एक आसन तो ले आ अच्छा दीदी नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं ऐसे ही ठीक हूं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं हम आपको ऐसे खड़े-खड़े ही -खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे दीदी ये लीजिए आसन बैठिए ना मां सुभाषनी कहती है आप बहुत सुंदर गाते हैं आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना के जाइएगा किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा क्या कहती है मां आप गीता भगवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए वही तो मैं भी कहती हूं शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास आ, आप जो घर में सुभाषनी को alpana बनाना सिखाती हैं उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं वो भी तो शिक्षा ही है ना मां हां सो तो है मेरी लड़कियां जीवन के हर पक्ष से हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है मां अच्छा आजकल सुभाषनी नहीं आ रही तबीयत तो ठीक है ना उसकी तबीयत तो ठीक है अच्छा मैम दीदी अब मैं चलूंगी कल से सुभाषनी स्कूल आएगी और और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो यह तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर निवेदता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं लेकिन तभी कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ अरे कोई सुपारी दिला सुपारी अरे कोई बचाओ सो बचाओ भाई बचाओ हर रोज सैकड़ों हजारों लोग प्लेग से मर रहे हों तब ऐसे समय में भला लड़कियों को स्कूल कौन भेजता कुछ छात्रओं की कमी और कुछ धन के अभाव के कारण बोस पाड़ा का वो स्कूल बंद हो गया इस बीच स्वामी जी और निवेदिता विदेश रवाना हो गए वहां निवेदिता ने भारतीय कला संस्कृति और दर्शन पर जगह-जगह भाषण किए लेख लिखे इससे कुछ धन की व्यवस्था हुई लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि निवेदिता की पुरानी नर्स मिस बिट और एक अमेरिकी महिला मिस क्रिस्टीन ग्रीन स्ट्राइडल ने भी कलकत्ता आकर सिस्टर निवेदिता के साथ उनके विद्यालय को संभालने का वचन दिया सन 1902 की सरस्वती पूजा के दिन बड़ी धूमधाम से भगिनी निवेदिता का विद्यालय फिर से खुला आइए आइए मालूम हां स्कूल खुल गया जा हां हाथ ठीक कर से दायनियामा शादा पूछ से स्वमिति और उपस्थित बंधु आप लोगों के आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग से आज यह विद्यालय फिर से खुल सका है अभी हमारे पास 45 छात्राएं हैं जल्दी ही हम बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए भी धर्म दर्शन और सिलाई और कढ़ाई की कक्षाएं प्रारंभ करने की सोच रहे हैं यदि आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहा तो हमारा यह छोटा सा विद्यालय एक दिन एक बड़ा प्रसिद्ध विद्यापीठ बनेगा और यहां से पढ़कर निकलने वाली हर छात्रा एक अच्छी गृहिणी एक अच्छी मां और सबसे बढ़कर एक अच्छी देशभक्त नागरिक बनेगी ऐसा मेरा विश्वास है और निवेदता का यह विश्वास होला फला उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो अज्ञान से मुक्त हो निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता स्तर निवेदिका अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभद्रा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार विश्वमोहन बडोला जैमिनी कुमार नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता सुनीता कोहली और मालती कौशिक संगीत दिनेश प्रभाकर भन्यंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो